जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप नमस्कार कैसे कैसे खट्टे मीठे अनुभव आपको क्या क्या याद दिला देते हैं आज हल्की सी बारिश हो रही है और जहां मैं बैठा हूं वहां से मुझे घास मैदान थोड़े से पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं ऐसी ही एक बरसाती शाम थी आ, हम और चतुर्वेदी जी बारामदे में बैठे हुए सिगरेट के कश ले रहे थे हम दोनों को ही एका एक एकाएक कुछ याद आया <laughs> ज्यादातर खाने की ही बातें याद आती थीं। मैंने चतुर्वेदी जी से कहा कि आप कुछ कहने वाले थे चतुर्वेदी जी बोले मैं तो कहूंगा मगर आप भी कुछ कहने वाले थे मैंने कहा चतुर्वेदी जी आज पता नहीं क्यों इस बारिश की शाम में मन हो रहा है कि हम लोग भरा हुआ पराठा खाएं बोले क्या भरा हुआ मैंने कहा कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम है मगर पराठे के अंदर कुछ भरा जाता है शायद दाल या कुछ होगा ऐसा चतुर्वेदी जी बोले साहब मैं भी यही कहने वाला था कि आज मकुनी खाने का दिन है मैंने कहा मकुनी क्या है बोले अरे मकुनी जो आप कह रहे हैं पराठे के अंदर बेसन सत्तू भर के बनता है मैंने कहा हा हा हा यही तो घर में बनता है तो बोले चलिए बनाते हैं यहाँ पर यह बताना ज़रूरी होगा कि हम और चतुर्वेदी जी अपना खाना खुद ही बनाते थे जबकि हम दोनों को ही खाना बनाने के नाम पर शायद कोई ऐसा मतलब क्या कह सकता हूँ उसको ऐसा अनुभव नहीं था हम लोग हर चीज़ में कुछ न कुछ ट्रायल या कुछ एक्सपेरिमेंट करने के फ़िराक में रहते थे मसलन जब हम आटा सानते थे तो हम लोगों को उस समय तक ये नहीं पता था कि आटा नरम कड़ा मुलायम हवा क्या होता है आटे में आटा सानने का मतलब हम लोग सिर्फ ये समझते थे कि आटे में पानी डालकर और मुट्ठी से उसको दबा दबा कर बराबर कर लिया जाता है यानी कि उसको सने हुए आटे का रूप दे दिया जाता है उसकी क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यह तो अब इतने सालों के बाद मुझे समझ में आ रहा है हम लोग कॉन्सिस्टेंसी कैसे टेस्ट करते थे कि जब कोई हम में से एक आटा सान लेता था तो दूसरे की तरफ उछाल देता था अगर वह बॉल के रूप में पकड़ा जाता था तो हम लोग समझते थे कि आटा ठीक है उस आटे की हम लोग कभी रोटी बनाते थे कभी पराठा बनाते थे ऑफ़ कोर्स बनाने की कभी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे स्टोव नूतन स्टोव था हमारे पास मिट्टी के तेल वाला तो नूतन स्टोव पर, पर पराठा बनाना सबसे आसान होता था तवा रखिए रोटी जैसा बेलिए और उस पर घी लगाकर सेक लीजिए तो साहब हम लोग ने सोचा कि मखनी बनाने में क्या मुश्किल है रोटी जैसा बनाना है केवल उसके अंदर कुछ भर देना है अब कुछ भर देना है यह तो बात पक्की थी मगर क्या भरना है यह हम लोग को मालूम नहीं था अब साहब जाड़े की शाम थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था और हम दोनों लोग उतरे नीचे चतुर्वेदी जी अपना स्टैंडर्ड लुंगी और बनियान और मैं अपना स्टैंडर्ड पायजामा और शर्ट पहन करके नीचे उतर आया हम लोग के बगल में एक दुकान थी बहुत ही छोटी निायत ही छोटी किसी के घर में शायद दुकान खोली गई थी वो एक दुकान नहीं कहना चाहिए वो जो खोखा होता है उस टाइप का था और उसमें कुल सामान जो जमा पूंजी का होगा वो शायद 100-200 रुपए का भी सामान नहीं होगा यानि कि उसमें कुछ लेमन चूस की गोलियाँ थीं कुछ मसाले थे शायद आधी बोतल तेल भी रखा हुआ था एक दो साबुन रखे थे कोलगेट दंतमंजन का पाउडर रखा था इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पर हाँ कोर्स कुछ पार्ले बिस्किट भी थे तो हम लोग वहाँ पहुँचे एक हल्की सी ढिबरी जल रही थी हम लोगों ने दुकान पर जो महिला बैठी थी उनसे कहा कि माई हम लोग के सत्तू दे दिया जाए उन्होंने देखा हम लोग की तरफ और बोले कि कितना सत्तू चाहिए हम लोग ने कहा कि देखा हम लोग ने एक दूसरे की तरफ हम लोग को समझ नहीं आया तो फिर हम लोग ने कहा एक पाओ दे दीजिए बोले एक पाव सत्तू क्या करबा तू लोग अब देखिए हम लोग तो बातें ही करने का काम करते थे तो बोले बगैर तो रहा नहीं गया चतुर्वेदी जी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी बोले माई हम लोग का मन आज मकुली खाने का है तो इसलिए हम लोग सत्तू खरीद कर ले जा रहे हैं बूढ़ी माई हंसने लगी बोले कि तू लोग पाव भर सत्तू के मकुल खा जाए तो हम लोग ने कहा कि पाव भर कम है कि ज्यादा तो वो फिर हंसी बोली कि अच्छा तुम लोग को पता है कि सत्तू में क्या क्या मिलाया जाएगा जिससे मकुनी बनेगी हम लोग थोड़ा सकपका गए हम लोग ने कहा सत्तू में नमक मिर्च मिलाएंगे माई और जोर से हंसी आज के परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं तो शायद माई हंस नहीं रही थी माई हम लोगों पर तरस खा रही थी तरस इसलिए कि माई को लग रहा था कि इन बेचारे बच्चों की इच्छा तो है खाने की मगर इनको आता कुछ नहीं है माई ने कहा रुक जाओ बचवा हम तुमके बना के दे हैं मसाला उन्होंने थोड़ा सा सत्तू उसमें कुछ मसाला मिलाया थोड़ा तेल मिलाया और वो हम लोग को दिया और कहा कि जाओ तुम लोग चार छ से ज्यादा तो ना खा पाओगे तो ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा हम लोग ने पूछा कितना पैसा दे दे इसका वो बोली कि नहीं नहीं इसमें हम कुछ दिए ही नहीं है पैसा कौन चीज का हम लोगों ने कहा नहीं मई हम लोग ऐसे नहीं ले जाएंगे और उन्होंने कहा कि हम पैसा ले ही नहीं सकते हम लोगों ने कहा तब हम क्या करें बोले तुम लोगों को कुछ और खरीदना हो तो खरीद लो मैंने आपको बताया ना वो पार्ले जी बिस्किट बेच रही थी हम लोग ने कहा कि आप ये दे दीजिए हमें कितने मूर्ख थे हम लोग हम लोग ने शायद दो पैकेट खरीदे होंगे पार्ले जी बिस्किट क्या उस वक्त हम लोग उनका पूरा दस पैकेट नहीं खरीद सकते थे खरीद सकते थे आज का दिन होता तो शायद हमने कर भी लिया होता परंतु उस दिन दो ही पैकेट खरीदे और माई को थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया सब कुछ कहकर चले आए मकुनी तो बनाई बहुत अच्छी भी लगी होगी शायद उस दिन बहुत मज़ा भी आया होगा परंतु वो मकुनी आज भी याद है और याद है उस माई का हम लोग पर हंसना और हम लोग के लिए वो मसाला बनाकर देना आज भी कोई माई किसी को मसाला बनाकर देगी क्या